दोस्तों हम सब चाहते हैं कि जिन्दगी perfect हो. Perfect job, perfect relationship, perfect plan. लेकिन Don Miguel Ruiz कहता है, perfection exist नहीं करती, लेकिन presence करती है. और तुम्हारा काम perfect होना नहीं, तुम्हारा काम है अपना best देना. ये agreement सिंपल लगता है, लेकिन ये guilt और regret का full stop है. क्योंकि जब तुम अपना रूइस कहता है, your best changes from moment to moment. कभी तुम energetic होते हो, कभी tired, कभी inspired होते हो, कभी lost. लेकिन हर situation में जो best तुम दे सकते हो, वही तुम्हारा real effort है. और वही तुम्हें peace देता है. सोचो, किपनी बार हम अपने past decisions पे regret करते हैं? काश मैंने ऐसा किया होता. लेकिन उस वक् तुम्हारा काम है अपना best देना, control result पे नहीं, process पे है. रूइस कहता है, doing your best means acting because you love to, not because you expect a reward. यानि जब तुम किसी काम में अपना दिल डाल कर करते हो, बिना external validation के, तो तुम joy के साथ जीते हो. वो काम stress नहीं लगता, वो meditation लगता है. एक farmer जब, जब जमीन में beach डालता है, लेकिन वो बीज अपनी पूरी honesty से डालता है। वही always do your best का essence है। effort पे faith रखो, result अपने time पर खिल जाएगा। लेकिन इस agreement का एक deeper layer भी है। अगर तुम अपना best नहीं देते, तो guilt और shame तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते। तुम्हारा mind कहता रहता है, काश लेकिन जब तुम अपना 100% दे देते हो, चाहे फेल भी हो जाओ, तुम्हारा अंदर काम रहता है, क्योंकि तुम्हें पता है I gave everything I had। डॉन माइकेल कहता है When you do your best, you learn to accept yourself। ये सेल्फ लव का शीट है। जब तुम अपने एफर्ट को अप्रिशिएट करते हो, तो तुम कंपैरिजन से निकल जाते हो। अब तुम्हारा दुश्मन कोई और नहीं तो भाई ये agreement कहता है अपना best दो, बिना self-judgment के, बिना fear के, हर moment में अपना full energy डाल दो, चाहे वो workout हो, काम हो या relationship, क्योंकि जब तुम अपना best देते हो, तो तुम अपने अंदर की negative energy burn कर देते हो, और उसके बदले मिलता है peace, joy और freedom. रोईस कहता है, if you always do your best, you will avoid self-judgment, self- और यही spiritual maturity है, perfection नहीं, progress. तो दोस्तों, अपना best देना कोई pressure नहीं, ये liberation है. क्योंकि जब तुम अपनी पूरी capacity से जीते हो, तो तुम्हारा हर दिन एक prayer बन जाता है, एक gratitude के साथ जीने का moment. और जब तुम इन चारों agreements को जीते हो, बात साफ रखना, यानि impeccable word तो तुम्हारा अंदर clear हो जाता है और यही clarity तुम्हें real freedom तक ले जाती है डॉन मिगेल कहता है freedom का मतलब perfect होना नहीं conscious होना है